वेदांत सूत्र अध्याय चार दूसरा पाद सूत्र एक पहले पाद में उपासना विषयक निर्णय करके जिन जीवन मुक्त महापुरुषों का ब्रह्मलोकादि में गमन नहीं होता उनको किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होती है इस विषय पर विचार किया गया अब इस दूसरे पाद में जो ब्रह्म विद्या के उपासक ब्रह्मलोक में जाते हैं उनकी गति का प्रकार बताया जाता है साधारण मनुष्यों की और ब्रह्म विद्या के उपासक की गति में कहाँ तक समानता है यह स्पष्ट करने के लिए पहले साधारण गति के वर्णन से प्रकरण आरंभ किया जाता है वांग मनसी दर्शनार्थ शब्दात वाक वाणी मनसी अर्थात मन में स्थित हो जाती है दर्शनात् अर्थात प्रत्यक्ष देखने से च और शब्दात अर्थात वेद वाणी से भी यह बात सिद्ध होती है व्याख्या श्रुति में यह कहा गया है कि अस्य सौम्य पुरुष प्रयतो वांग मनसि संपद्यते मन प्राणे प्राणस्तेजसी तेज परश्याम देवतायाम इस मनुष्य के मरकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय वाणी मन में स्थित होती है मन प्राण में और प्राण तेज में तथा तेज पर देवता में स्थित होता है इस वाक्य में जो वाणी का मन में स्थित होना कहा गया है वह वाक इंद्रिय का ही स्थित होना है केवल उसकी वृत्ति मात्र का नहीं क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मरणासन्न मनुष्य में मन विद्यमान रहते हुए ही वाक इंद्रिय का कार्य बंद हो जाता है तथा श्रुति में तो स्पष्ट शब्दों में यह बात कही है सम्मन। वाणी में मन में स्थित हो वाणी मन में स्थित हो जाती है यह कहने के बाद वहाँ अन्य इंद्रियों के विषय में कुछ नहीं कहा गया केवल मन की प्राण में स्थिति बताई गई अतः अन्य इंद्रियों के विषय में क्या समझना चाहिए इस पर कहते हैं अतएव च सर्वाण्यनु सूत्र दो अतएव इसी से चा यह भी समझ लेना चाहिए कि अनु उनके साथ साथ सर्वाणी समस्त इंद्रियां मन में स्थित हो जाती हैं व्याख्या प्रश्नोपनिषद में कहा है कि तस्माद उपशांत तेजाह पुनर्भवम इंद्रिय मनसी संप्य मान है अर्थात जिसके शरीर की गर्मी शांत हो चुकी है ऐसा जीवात्मा मन में स्थित हुई इंद्रियों के सहित पुनर्जन्म को प्राप्त होता है इस प्रकार श्रुति में किसी एक इंद्रिय का मन में स्थित होना न कहकर समस्त इंद्रियों की मन में स्थिति बताई गई है तथा सभी इंद्रियों के कर्मों का बंद होना प्रत्यक्ष या देखा जाता है अतः पूर्वोक्त दोनों प्रमाणों से ही यह भी सिद्ध हो जाता है कि वाक इंद्रियां के साथ साथ अन्य इंद्रियाँ भी मन में स्थित हो जाती हैं संबंध उसके बाद क्या होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र तीन तन्मन प्राण उत्तराध उत्तराध उसके बाद के कथन से यह स्पष्ट है कि तत्व वह इंद्रियों के सहित मन, मन प्राणे प्राण में में स्थित हो जाता है श्रुति जो दूसरा वाक्य है मन, प्राणे उससे यह भी स्पष्ट है कि वह मन इंद्रियों के साथ ही प्राण में स्थित हो जाता है संबंध उसके बाद क्या होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्रचार तदूप तदापु तदूपगमादिदापु तदूप गमादिभ्य उस जीवात्मा के गमन आदि के वर्णन से यह सिद्ध होता है कि सह वह प्राण मन और इंद्रियों के साथ अध्यक्ष अपने स्वामी जीवात्मा में स्थित हो जाता है व्याख्या बृहदारण्य में कहा है कि उस समय वह आत्मा नेत्र से या ब्रह्मरंद्र से अथवा शरीर के अन्य किसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलता है उसके निकलने पर उसी के साथ प्राण भी निकलता है और प्राण के निकलने पर उसके साथ सब इंद्रियां निकलती हैं श्रुति के इस गमन विषयक वाक्य से यह सिद्ध हो जाता है कि इंद्रिय और मन सहित प्राण अपने स्वामी जीवात्मा में स्थित होता है यद्यपि पूर्व श्रुति में प्राण का तेज में स्थित होना कहा है किंतु बिना जीवात्मा के केवल प्राण और मन सहित इंद्रियों का गमन संभव नहीं इसलिए दूसरी श्रुति में कहे हुए जीवात्मा को भी यहां सम्मिलित कर लेना उचित है संबंध उसके बाद क्या होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र पाँच भूतेषु तत्श्रुते है तत्श्रुते है तद विषय श्रुति प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि भूतेशु प्राण और मन इंद्रियों सहित जीवात्मा पाँचों सूक्ष्म भूतों में स्थित होता है व्याख्या पूर्वश्रुति में जो यह कहा है कि प्राण तेज में स्थित होता है उससे यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा मन और समस्त इंद्रियाँ इस सबके सख्त सूक्ष्म भूत समुदाय में स्थित होते हैं क्योंकि सभी सूक्ष्म तेज के साथ मिले हुए हैं अतः तेज के नाम से समस्त सूक्ष्म समुदाय का ही कथन है संबंध पूर्व श्रुति में प्राण का केवल तेज में ही स्थित होना कहा गया है अतः यदि सब भूतों में स्थित होना न मानकर एक तेज तत्व में ही स्थित होना मान लिया जाए तो क्या हानि है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र छय कस्मिन दर्शय तो ही एक, एक तेजस तत्व में स्थित होना नहीं माना जा सकता है क्योंकि दर्शयता है श्रुति और स्मृति दोनों जीवात्मा का पांचों भूतों से युक्त होना दिखलाती है व्याख्या इस बात का निर्णय पहले सूत्र में कर दिया गया है कि एक जल या एक तेज के कथन से पांचों तत्वों का ग्रहण है क्योंकि उस प्रकरण में पृथ्वी जल और तेज इन तीन तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करने के करके तीनों का मिश्रण करने के बात कही है अतः तो जिस तत्व को प्रधानता है उसी के नाम से वहां वे तीनों तत्व पुकारे गए हैं इससे शरीर और पांच भूत शरीर पांच भौतिक है यह बात प्रत्यक्ष दिखाई देने से तथा श्रुति में भी पृथ्वीमय आपों में वायुमय आकाशमय और तेजोमय इन विशेषणों का जीवात्मा के साथ प्रयोग देखा जाने से यही सिद्ध होता है कि प्राण और मन इंद्रिय आदि के सहित जीवात्मा एकमात्र तेजस तत्व में स्थित नहीं होता अपितु शरीर के बीजभूत पाँचों भूतों के सूक्ष्म रूप में स्थित होता है वही उसका सूक्ष्म शरीर है जो कि कठोपनिषद में रथ के नाम से कहा गया है इसके सिवा स्मृति में भी कहा है अणब्यो मात्रा विनाशिज दशाधाण तो या स्मृता तार्धमिदम सर्व समत्यनपूर्वश पाँचों भूतों की जो विनाशशील पाँच सूक्ष्मतन मात्राएँ रूप रस गंध स्पर्श और शब्द कही गए हैं। उनके साथ यह संपूर्ण जगत क्रमशः उत्पन्न होता है संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मरण काल की गति का जो वर्णन किया गया है यह साधारण मनुष्यों के विषय में है या ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले तत्ववेदताओं के विषय में इस पर कहते हैं सूत्र सात समानाचार सित्युपक्रमाद अमृतत्व चानुपोषया असितुपक्रमात्वजान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक में जाने का क्रम आरंभ होने तक समाना दोनों की गति समान चाहिए ही है च क्योंकि अनुपोषय सूक्ष्म शरीर को सुरक्षित रखकर ही अमृतत्वम ब्रह्मलोक में अमृतत्व लाभ करना ब्रह्म विद्या का फल बताया गया है व्याख्या वाणी मन में स्थित होती है यहाँ से लेकर प्राण मन और, और इंद्रियों सहित जो जीवात्मा के सूक्ष्म भूत समुदाय में स्थित होने तक का यानी स्थूल शरीर से निकलकर कर सूक्ष्म शरीर में स्थित होने का जो मार्ग बताया गया है यहाँ तक साधारण मनुष्यों की और ब्रह्मलोक में जाने वाले ज्ञानी पुरुष की गति एक समान ही बताई गई है क्योंकि सूक्ष्म शरीर के सुरक्षित रहते हुए ही इस लोक से ब्रह्म लोक में जाना होता है और वहां जाकर उसे अमृत स्वरूप की प्राप्ति होती है तथा अन्य लोकों में और शरीरों में भी सूक्ष्म शरीर द्वारा ही गमन होता है इसीलिए अलग अलग वर्णन नहीं किया गया है संबंध उस प्रकरण के अंत में जो यह कहा गया है कि मन इंद्रियां और जीवात्मा के सहित वह तेज परम देवता में स्थित होता है तो यह स्थित होना कैसा है क्योंकि प्रकरण साधारण मनुष्यों का है सभी समान भाव से परम देव परमात्मा को प्राप्त हो जाए यह संभव नहीं इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र आठ तदापीते संसार व्यपदेशात। संसार व्यपदेशात। साधारण जीवों का मरने के बाद बार बार जन्म ग्रहण करने का कथन होने के कारण यही सिद्ध होता है कि तत् उनका वह सूक्ष्म शरीर आ अपीते है मुक्तावस्था प्राप्त होने तक रहता है इसलिए नूतन स्थूल शरीर प्राप्त होने के पहले पहले उनका परमात्मा में स्थित रहना प्रलय काल की भांति है व्याख्या उस प्रकरण में जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले का परम देवता में स्थित होना कहा गया है वह प्रलय काल की भांति कर्म संस्कार और सूक्ष्म शरीर के सहित अज्ञानपूर्वक स्थित होना है अतः वह पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं है किंतु समस्त जगत जिस प्रकार उस परम कल्याण परम कारण परमात्मा में ही स्थित रहता है उसी प्रकार स्थित होना है यह स्थिति उस जीवात्मा को जब तक अपने कर्मफल उपभोग के उपयुक्त कोई दूसरा शरीर नहीं मिलता तब तक रहती है क्योंकि उसके पुनर्जन्म का श्रुति में कथन है इसलिए जब तक उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक उसका सूक्ष्म शरीर से संबंध रहता है अतः वह मुक्त पुरुष की भांति परमात्मा में विलीन नहीं होता संबंध उस प्रकरण में तो जीवात्मा का सब के सहित आकाशादि भूतों में स्थित होना बताया गया है वह वहां यह नहीं कहा गया कि वह सूक्ष्म भूत समुदाय में स्थित होता है अतः उसे स्पष्ट करते हैं सूक्ष्म प्रमाणतस्य तथोपलब्धे है सूत्र नाव प्रमाणत वेद प्रमाण से चा और तथोपलब्धेह है वैसी उपलब्धि होने से भी यही सिद्ध होता है कि सूक्ष्म जिसमें जीवात्मा स्थित होता है वह भूत समुदाय सूक्ष्म है व्याख्या मरण काल में जिस आकाश आदि भूत समुदाय में सबके सहित जीवात्मा का स्थित होना कहा गया है वह भू समुदाय सूक्ष्म है स्थूल नहीं है यह बात श्रुति के प्रमाण से तो सिद्ध है ही प्रत्यक्ष उपलब्धि से भी सिद्ध होती है क्योंकि श्रुति में जहाँ परलोक गमन का वर्णन किया गया है वहाँ कहा है सतम चैका हृदय से नार्यस्तासाम मूर्धानम अभिचृचिका तयोर्धमृतमेती विस्वंग उत्क्रमणे भवंती इस जीवात्मा के हृदय में 101 सौ हैं उनमें से एक कपाल की ओर निकली हुई है उसी को सुसुमना कहते हैं उसके द्वारा ऊपर जाकर मनुष्य अमृत भाव को प्राप्त होता है दूसरी नालियां मरण काल में नाना जोनियों में ले जाने वाली होती है इसमें जो नाड़ी द्वारा नि निकलकर जाने की बात कही है यह सूक्ष्म भूतों में स्थित जीवात्मा के लिए ही संभव है तथा मरण काल में समीपवर्ती मनुष्यों को उसका निकलना नेत्रेंद्रीय आदि से दिखलाई नहीं देता इससे भी उस भूतों का सूक्ष्म होना प्रत्यक्ष है इस प्रकार श्रुति प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी उस भू समुदाय का सूक्ष्म होना सिद्ध होता है संबंध प्रकारांतर से उसी बात को सिद्ध करते हैं सूत्र 10 नोपम अर्देनातः अतः वह भू समुदाय सूक्ष्म होता है इसलिए ऊपर मर्देना इस स्थूल शरीर का दाह आदि के द्वारा नाश कर देने से न ना उसका नाश नहीं होता या क्या मरण काल में जीवात्मा जिस आकाश आदि भू समुदाय रूप शरीर में स्थित होता है वह सूक्ष्म है इसीलिए इस स्थूल शरीर का दाह आदि के द्वारा नाश कर देने से भी उस सूक्ष्म शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से निकल जाता है इसीलिए इस स्थूल शरीर का दाह संस्कार करने पर भी जीवात्मा को किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता संबंध उपर्युक्त कथन की ही पुष्टि करते हुए कहते हैं अशैव चोप पत्ते रेश उष्मा सूत्र ग्यारह ऐसा यह उष्मा गर्मी जो कि जीवित शरीर में अनुभूत होती है अश एव इस सूक्ष्म शरीर की ही है उपपत्ते युक्ति से भी यही बात सिद्ध होती है क्योंकि सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर स्थूल शरीर गर्म नहीं रहता व्याख्या सूक्ष्म शरीर सहित जीवात्मा जब इस स्थूल शरीर से निकल जाता है उसके बाद इसमें गर्मी नहीं रहती स्थूल शरीर के रूप आदि लक्षण वैसे के वैसे रहते हुए ही वह ठंडा हो जाता है इस युक्ति से भी यही बात समझी जा सकती है कि जीवित शरीर में जिस गर्मी का अनुभव होता है वह सूक्ष्म शरीर की ही है अतः इसके निकल जाने पर वह नहीं रहती संबंध जिनके समस्त संकल्प नहीं नष्ट हो चुके हैं जिनके मन में किसी प्रकार की वासना शेष नहीं रही जिनको इसी शरीर में पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो गई है उनका ब्रह्मलोक में गमन होना संभव नहीं है क्योंकि श्रुति में उनके गमन का निषेध है इस बात को दृढ़ करने के लिए पूर्वपक्ष उपस्थित करके उसका उत्तर दिया जाता है सूत्र 12 प्रतिषेधादिति छेदना सारी रात छेद यदि कहो प्रतिषेधात् प्रतिषेध होने के कारण उसका गमन नहीं होता इतना तो यह ठीक नहीं है सारी क्योंकि उस प्रतिषेध वचन के द्वारा जीवात्मा से प्राणों को अलग होने का निषेध किया गया है व्याख्या पूर्व पक्ष की ओर से कहा जाता है कि जो कामना रहित निष्काम पूर्ण काम और केवल परमात्मा को ही चाहने वाला है उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते इस श्रुति में कामना रहित महापुरुष की गति का अभाव बताए जाने के कारण यह सिद्ध होता है कि उसका ब्रह्मलोक में गमन नहीं होता किंतु यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि उक्त श्रुति में जीवात्मा से प्राणों के अलग होने का निषेध है न कि शरीर से अतः इससे गमन का निषेध सिद्ध नहीं होता अपितु तो जीवात्मा प्राणों के सहित ब्रह्मलोक में जाता है इसी बात की पुष्टि होती है संबंध इसके उत्तर में सिद्धांति कहते हैं स्पष्टों के शाम एक के शाम एक शाखा वालों की श्रुति में स्पष्टतः स्पष्ट ही शरीर से प्राणों के उत्क्रमण न होने की बात कही है इसलिए यही सिद्ध होता है कि उसका गमन नहीं होता व्याख्या एक शाखा की श्रुति में स्पष्ट ही यही बात कही गई है कि ना तस् प्राणा उत्क्रामन थी उस आप्तकाम महापुरुष के प्राण उत्क्रमण नहीं करते वही विलीन हो जाते हैं वह ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है इसके सिवा बृहदारण्यक उपनिषद में के अगले मंत्र में यह भी कहा है कि अत्र ब्रह्म समस्तते वह यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है दूसरी श्रुति में यह भी बताया गया है कि विज्ञान आत्मा सह देव सर्वे प्राणाभूता सम्रति यदक्षर वेदयते यु सौम्य सर्वज्ञ सर्वेवा विवेशति जहाँ जीवात्मा समस्त प्राण पाँचों भूत तथा अंतकरण और इंद्रियों के सहित जिसमें प्रतिष्ठित है उस परम अविनाशी परमात्मा को जो जान लेता है हे सौम्य वह सर्वज्ञ महापुरुष उस सर्वरूप परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है इन सब श्रुति प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि उस महापुरुष का लोकांतर में गमन नहीं होता तथा जीवात्मा से प्राणों के उत्क्रमण के निषेध की यहाँ आवश्यकता भी नहीं है इसलिए उस श्रुति के द्वारा जीवात्मा से प्राणों के अलग होने का निषेध मानना असंगत है